प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला देव पूजन कर्मकांड जिज्ञासा शिव जी के पूजन में भस्मे के स्थान पर चंदन का प्रयोग कर सकते हैं क्या क्या ब्रह्मचारी या सन्यासी चंदन धारण कर सकते हैं समाधान जिस देवता का जो वस्तु प्रिय होती है उसकी पूजा में उस वस्तु का तो प्रयोग करना ही चाहिए इसके अतिरिक्त जो वस्तु निषिद्ध नहीं है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं भस्मी और बिल्वपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है इसलिए शिव पूजा में इनका प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए चंदन या अष्टगंध आदि उपलब्ध है तो आप चढ़ाएँ पर भस्मी की कटौती करके नहीं देवता का पूजन करके बचा हुआ चंदन ही प्रसाद के रूप में सन्यासी या ब्रह्मचारी को धारण करना चाहिए शरीर सजाने के लिए नहीं शरीर सजाना तो सन्यासी के लिए निषिद्ध है और ब्रह्मचारी के लिए भी आजकल तो एक नई परंपरा देखने को मिलती है साधु लोग चंदन भस्मी दर्पण देख लगाते हैं यह सुंदर दिखने की जो वासना है इसे साधु को छोड़ना चाहिए क्योंकि उसको तो शरीर की उपेक्षा करने का अभ्यास बढ़ाना है देहाध्यास समाप्त करना है देहाध्यास ही परमार्थ मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है यह देहाध्यास इतना मजबूत है कि जल्दी छूटता नहीं क्योंकि संपूर्ण व्यवहार का आधार तो यही है शरीर का अधिक ध्यान रखने से यह प्रबल होता जाता है इसलिए साधु अपने शरीर को चंदन वस्त्र इत्यादि से न सजाए जिज्ञासा क्या पार्थिव शिवलिंग पूजन प्राचीन आराधना है इसका महत्व और सामान्य विधि क्या है समाधान हाँ पार्थिव शिवलिंग पूजन बहुत प्राचीन परंपरा है यह एक वैदिक परंपरा है इस पूजन का बहुत बड़ा महत्व है शिव पूजन तो सब कुछ दे सकता है यह लोग भी देता है पर लोग भी देता है आत्मज्ञान भी दे देता है अब तुम पूजन किस लिए करते हो या तुम्हारे मन की बात है महादेव तो सब कुछ दे सकते हैं घुस्मा के पार्थिव लिंग पूजन की निष्ठा के कारण घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य हुआ पार्थिव लिंग पूजन सभी लोग कर सकते हैं विधियां सबके लिए अलग अलग है किसी के लिए वैदिक विधि है और किसी के लिए पौराणिक योग्यता के अनुसार विधियों का भेद है परंतु पूजन सभी लोग कर सकते हैं पार्थिव लिंग के लिए मिट्टी ग्रहण करना लिंग बनाना उसकी स्थापना करना इन सब के अलग अलग मंत्र और विधियां हैं जिन्हें शास्त्र में देख लेना चाहिए इसी मिट्टी से पंचदेव भी बनाए जाते हैं क्योंकि महादेव के पूजन में गणपति पार्वती विष्णु और सूर्य का पूजन तो सदा होता ही रहता है जिज्ञासा नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन के लिए प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है अथवा अच्छा नहीं समाधान स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन आता है कि नर्मदा ने काशी में जाकर दीर्घकाल तक तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया महादेव के प्रकट होने पर उनसे अनेक वरदान प्राप्त किए जिनमें से एक यह भी था कि हमारे जल के अंदर रहने वाले पत्थर साक्षात शिवरूप माने जाएँ उनके पूजन के लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता न रहे कोई भी व्यक्ति मेरे जल के पत्थर निकाल कर उसका पूजन प्रारंभ कर सकता है इसके अनुसार तो यही मालूम पड़ता है कि नर्मदेश्वर के पूजन के लिए प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है परंतु आजकल कई बातें व्यवहारिक हो जाती है आपने पत्थर निकाल कर पूजन शुरू कर दिया उसमें तो कोई दोष नहीं है पर जब दूर कहीं मंदिर बनता है तो नर्मदा से आप शिवलिंग वहाँ ले जाते हैं नर्मदा से निकालते ही तो उसका पूजन शुरू नहीं होता ऐसे नर्मदेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए दूसरी बात आजकल लोग चाहते हैं कि नर्मदेश्वर सुंदर हो वह तो सीधे नर्मदा से प्राय नहीं मिलता इसलिए नर्मदा से पत्थर लेकर मशीन से सुंदर नर्मदेश्वर बनाया जाता है उसकी तो प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है